रेडियो प्ले बैक इंडिया तथा हेडफोन के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार आप सुन रहे हैं बोलती कहानियां आज की कहानी का शीर्षक है अपना अपना भाग्य जी हां जैनेन्द्र कुमार की कहानी अपना अपना भाग्य अनुराग शर्मा के स्वर में देर से घूमने के बाद हम सड़क के किनारे पड़ी एक बेंच पर बैठ गए नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी रोई के रेशे जैसे भाप से बादल हमारे सिरों को छू छूकर घूम रहे थे हल्के प्रकाश और अंधेरे के रंग से वे कभी नीले दिखते कभी सफेद और फिर कुछ देर में अरुण पड़ जाते जैसे वे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे हमारे पीछे पोलो वाला मैदान था सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद ग्रह जहाँ सुहावना बाजा बज रहा था और पार्श्व में था वही अनुपम नैनीताल ताल में किश्तियां अपने सफेद पाल उड़ाती हुई एक दो अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर से उधर खेल रही थी कहीं कुछ अंग्रेज एक एक देवी सामने प्रतिस्थापित कर सुई सी शक्ल की डोंगियों को मानव शर्त बांधकर सरपट दौड़ा रहे थे कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी डाले सधैर्य एकाग्र एकस्थ एकनिष्ठ एक मछली कर रहे थे पोलो में बच्चे किलकारियां मारते हुए हॉकी खेल रहे थे शोर मारपीट गाली गलौज भी जैसे खेल का ही अंश था इस तमाम खेल को उतने क्षणों को उद्देश्य बनाकर वे बालक अपना सारा मन सारी देह समग्र बल और समूची विद्या लगाकर मानो खत्म कर देना चाहते थे उन्हें न बीते का ख्याल था न आगे की चिंता वे शुद्ध तत्काल के प्राणी थे सड़क पर नर नारियों का अविरल प्रवाह आ जा रहा था उनका न ओर था न छोर यह प्रवाह कहा जा रहा था कहा से आ रहा था कौन बता सकता है उनमें हर उम्र और हर तरह के लोग थे मानो मनुष्यता के नमूनों का बाजार सजकर सामने से इठलाता निकला चला जा रहा हो उनमें अधिकार गर्व से तने अंग्रेज थे और चितड़ों से सजे घोड़ों की बाग थामे वे पहाड़ी भी थे जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं भागते खेलते हंसते शरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे और पीली पीली आखें फाड़े पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नौनेहाल भी थे अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे हंस रहे थे और खेल रहे थे उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गियत को अपने चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे अंग्रेज रमणियां थी जो धीरे धीरे नहीं चलती थी तेज चलती थी उन्हें न चलने में थकावट आती थी न हंसने में मौत आती थी कसरत के नाम पर घोड़े पर भी बैठ सकती थी और घोड़े के साथ साथ जरा सा जी होते ही किसी किसी हिंदुस्तानी पर कूड़ा भी फटकार सकती थी वे दो दो तीन तीन चार चार की टोलियों में निशंक निरापद इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थी उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी को कई तहों में समेटकर कर लोकलाज स्त्रीत तो और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेश में छिपा सहमी सहमी धरती में आंखें गाढ़े कदम कदम बढ़ा रही थी इसके साथ ही का एक और नमूना था अपने कालेपन को खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाले अंग्रेजी दांुषोत्तम भी थे जो नेटिवों को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेजों को देखकर कर आंखें बिछा देते थे दम हिलाने लगते थे वैसे वे अकड़ चलते थे मानव भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कुचल कर चलने का अधिकार उन्हें मिल गया है कई घंटे सड़क गए अंधकार गाढ़ा हो गया बादल सफेद होकर जम गए मनुष्यों का वह तांता एक एक करीण हो गया अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था हम वहीं के वहीं बैठे थे सर्दी मालूम हुई हमारे ओवरकोट भीग गए थे पीछे फिर कर देखा सब सन्नाटा था बिल्कुल स्तब्ध और सुन्न पड़ा था तलरी ताल की बिजली की रोशनियां दीप मालिका सी जगमगा रही थीं। वह जगमगाहट दो मील तक फैले हुए प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रही थी और दर्पण का कांपता हुआ, हुआ, लहरें लेता हुआ, वह जल प्रतिबिंबों को सौ गुना हजार गुना करके उनके प्रकाश को मानो एकत्र और पूंजीभूत करके व्याप्त कर रहा था पहाड़ों के सिर पर की रोशनियां तारों जैसी जान पड़ती थी हमारे देखते देखते एक घने पर्दे ने आकर इन सबको ढक लिया रोशनियां मानो मर गईं, जगमगाहट लुप्त हो गई वह काले काले भूत से पहाड़ भी इस सफेद पर्दे के पीछे छिप गए पास की वस्तु भी न देखने लगी मानो वह घनी भूत पर थी सब कुछ इस घनी गहरी सफेदी में दब गया एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया ऊपर नीचे चारों तरफ निर्भेद्य सफेद शून्यता ही फैली हुई थी ऐसा घना घोरा हमने कभी न देखा था टप तप, टप तप, टपक रहा था मार्ग अब बिल्कुल निर्जन चुप था प्रवाह न जाने किन घोंसलों में जा छिपा था उस वृहदाकार शुभ्र शून्य में कहीं से क्या बार टन टन हो उठा जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज आ रही हो हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए रास्ते में दो मित्रों का होटल मिला दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए थे हम दोनों आगे बढ़े हमारा होटल आगे था ताल के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे हमारे ओवरकोट तर हो गए थे बारिश नहीं मालूम होती थी पर वहां तो ऊपर नीचे हवा के कण कण में बारिश थी सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कंबल और होता तो अच्छा होता रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे एक बेंच पड़ी थी मैं जी में बेचैन हो रहा था छटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पाकर गरम बिस्तर में छिपकर सोना चाहता था पर साथ के मित्र की सनक कब उठेगी कब थमेगी इसका पता न था उन्होंने कहा आओ जरा यहां बैठें। हम भी उस जूते कोहरे में रात के ठीक एक बजे तालाब के किनारे उस भीगी बर्फ सी ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए पांच दस पंद्रह मिनट हो गए मित्र के उठने का इरादा न मालूम हुआ मैंने खिसिया कर कहा चलिए भी अरे जरा बैठो भी हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब इस जोर से बैठा लिया गया तो और कोई चारा न रहा लाचार बैठे रहना पड़ा सनक से छुटकारा आसान न था और ये जरा बैठना जरा न था बहुत था चुपचाप बैठे तंग हो रहा था कुड़ रहा था कि मित्र अचानक बोले देखो वो क्या है मैंने देखा कोहरे की सफेदी में कुछ ही हाथ दूर से काली सी मूर्त हमारी तरफ बढ़ी आ रही थी मैंने कहा होगा कोई तीन गज की दूरी से देख पड़ा एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता हुआ चला आ रहा है नंगे पैर नंगा सिर एक मैली सी कमीज लटकाए है पैर उसके न जाने कहा पड़ रहे हैं और वह न जाने कहाँ जा रहा है कहा जाना चाहता है उसके कदमों में जैसे ना अगला है ना पिछला न दाया है ना बाया पास की चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा कोई दस बारह बरस का होगा गोरे रंग का है पर मैल से काला पड़ गया है आंखें अच्छी बड़ी पर रूखी हैं माथा जैसे अभी से झुर्रिया खा गया है वो हमें न देख पाया था वो जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था ना नीचे की धरती न ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कोहरा न सामने का तालाब और न बाकी दुनिया वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था मित्र ने आवाज दी एह उसने जैसे जाग कर देखा और पास आ गया तू कहा जा रहा है रे उसने अपनी सोनी आंखें फोड़ दी दुनिया सो गई तू ही क्यों घूम रहा है? बालक मौन मूक लेकिन बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा कहाँ सोएगा यहीं कहीं कल कहाँ सोया था दुकान पर आज वहां क्यों नहीं नौकरी से हटा दिया क्या नौकरी थी सब काम एक रुपया और जूठा खाना फिर नौकरी करेगा हाँ बाहर चलेगा हाँ आज क्या खाना खाया कुछ नहीं अब खाना मिलेगा नहीं मिलेगा यहीं सो जाएगा हाँ कहा यहीं कहीं इन्हीं कपड़ों में बालक फिर आंखों से बोलकर मुंह खड़ा था आंखें मानो बोलती थी ये भी कैसा मूर्ख प्रश्न है माँ बाप है हैं। कहा पंद्रह कोस दूर गांव में तू भाग आया हाँ क्यों कई छोटे भाई बहन है सो भाग आया वहां काम नहीं रोटी नहीं बाप भी भूखा रहता था और मारता था माँ भूखी रहती थी और रोती थी सो भाग आया एक साथ ही और था उसी गांव का मुझसे बड़ा था दोनों एक साथ यहां आए थे अब वो नहीं है कहाँ गया वो मर गया मर गया हाँ साहब ने मारा फिर मर गया अच्छा हमारे साथ चलो वो साथ चल दिया लौटकर हम वकील दोस्तों के होटल में पहुंचे वकील साहब वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे से उतरकर आए कश्मीरी दुशाला लपेटे थे मोजे चढ़े पैरों में चप्पल थी स्वर में हल्की सी झंझलाहट थी कुछ लापरवाही आ फिर आप कहिये आपको नौकर की जरूरत थी ना देखिये ये लड़का है कहाँ से ले आए इसे जानते हैं आप जानता हूं ये बेईमान नहीं हो सकता अजीत छोड़िए ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं बच्चे बच्चे में गुन छिपे रहते हैं आप भी क्या अजीब हैं उठा लाए कहीं से लोजी ये नौकर ले लो मेरी मानिए तो ये लड़का अच्छा निकलेगा आप भी अजी बस खूब है गहरे गहरे को नौकर बना लिया जाए और अगले दिन वो न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए अब आप मानते ही नहीं तो मैं क्या करू माने क्या खाक आप भी जी अच्छा मजाक करते हैं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 नोट ही शायद मेरे पास है देखूं क्या सचमुच मेरी पॉकेट में भी नोट ही थे हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे लड़के के दांत बीच बीच में कटकटा उठते थे कड़ाके की सर्दी थी मित्र ने पूछा तब मैंने कहा दस का नोट ही दे दो सक पकाकर मित्र मेरा मुंह देखने लगे अरे यार बजट बिगड़ जाएगा हृदय में जितनी दया है पास में उतने पैसे नहीं है तो जाने दो ये दया ही इस जमाने में बहुत है मैंने कहा मित्र चुप रहे जैसे कुछ सोच रहे हो फिर लड़के से बोले अब आज तो कुछ नहीं हो सकता कल मिलना वो होटल डीपअप जानता है वहीं कल दस बजे मिलेगा हाँ कुछ काम देंगे हु हाँ ढूंढ हाँ, दूंगा तो जाऊं हां ठंडी सांस खींचकर मित्र ने कहा कहाँ सोएगा यहीं कहीं बेंच पर पेड़ के नीचे किसी दुकान की भट्टी में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 स्वार्थ जो कहो लाचारी कहो निठुराई कहो या बेहयाई दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलारे का वो बेटा वो बालक निश्चित समय पर हमारे होटल टीपब में नहीं आया हम अपनी नैनीताल सैर खुशी, खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए उस लड़के की आस लगाते बैठे रहने की जरूरत हमने ना समझी मोटर में सवार होते ही यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर ठिठुर कर मर गया मरने के लिए उसे वही जगह वही दस बरस की उम्र और वही काले चितड़ों की कमीज मिली आदमियों की दुनिया ने उसके पास बस यही एक उपहार छोड़ा था बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर छाती मुठ्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर छिपक गई थी मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था सबने सुना और सोचा अपना अपना भाग्य धन्यवाद